उदाह बत्तीस नंबर के श्लोक पर कुछ विचार हुआ था आगे तैतीस नंबर के श्लोक देते हैं कि जो चार साधन बताया है जो वेदांत के अधिकारी माने जो वास्तव में मुमुक्षु हो वास्तव में मुमुक्षु मुमुक्ष अलग बात है वास्तव में यदि मुमुक्षु हो तो उसके बाद चार साधन होंगे विवेक वैराग्य समाधि संपत्ति मुमुक्ष जो चार अधिकारी होगा जिसके पास विवेक सामान्य रूप से ज्ञान है मैंने परोक्ष रूप से संसार जित्या है एक आत्मा ही सत्य है ज्ञान होना चाहिए विवेक सत्य सत्य और अनित्य वस्तु का विवेक का नाम है मैंने छानबीन हो गया है एक आत्मा सच्चिदानंद आत्मा नित्य है बागीशाले शरीर आदि जितने सवानित्य हैं जितना विचार में पहुंचा हुआ होना चाहिए अधिकारी को ये वैराग्य यहां से लेकर के भोग ब्रह्मलोक तक के भोगों में पूरे भोग संसार का होने से विरक्त हो शरीर को प्रारब्ध का दिन छोड़ा हो माने आप प्रयत्न नहीं करेंगे तब भी आपके जीवन चल सकता है प्रारब्ध किसी निमित्त से पहुंचा देगा अगर कोई काम नहीं करता है फिर भी अगर आयु पूरा करके जाता है प्रारब्ध उसका जितने दिन जीना होगा वहां कोई न कोई एक निमित्त बन जाता है बकरी की इच्छा होती है आज उधर चढ़ने चली जाऊ अजहर हाँ। के पास पहुंच जाती है ऐसे हो जाता है तो आपके भी अगर प्रारब्ध का अधिन होकर के रह जाए तो जितना दिन आपका प्रारब्ध होगा तब तक आपको कुछ न कुछ सामग्री दी उसके लिए आपका धागु की जरूरत है वैराग्य हो संसार से वैराग्य हो और समाधि सरसंपत्ति जो हमारे पास जो शत्रु है क्षेत्र शत्रु शत्रु को बाहर नहीं होता शत्रु भीतर है केवल बाहर वाला तो निमित्त होता है निमित्त है, इसको देख करके यहाँ क्रोध पैदा हो जाता है क्रोध यही है ये बेचारा निमित्त बना इसका क्या दोष है क्रोध अपने यही होता है मनोवृत्ति बिगड़ जाती है बिगड़ना तो यही है ना एक पिंड दिखाई दिया यहाँ पर क्रोध शुरू हो गया तो वो जो छह प्रकार के शत्रु अंतकरण में पाए जाते हैं समय समय पर अपना प्रभाव दिखाते हैं काम दो मदर मत्सर ये मनोवृत्ति है हमारे मन हमारा मन कभी कभी कामागार वृत्ति में है मन इच्छा तत्त वस्तु की इच्छा से व्याप्त है काम का इच्छा और कभी वृत्ति है माना काम की रेखा की है एक उद्बोधक सामने निमित्त बन जाता है कोई विषय सामने है तो इच्छा पैदा हो जाती है क्रोधाकार वृत्ति के लिए भी विषय कोई है जिसको वहां देखते ही या क्रोध खोलता है होता है भीतर होता है ये शत्रु है ये काम क्रोध लोभ इधर में भुजात ऐसी लोभ वृत्ति ऐसी होती है इष्ट बुद्धि हो गई है वस्तु अपने अधिकार में नहीं है दूसरे के अधिकार में रहता है तो ये मेरे हो जाए ऐसी इच्छा होती है उसको कहते हैं लो उसका नाम है लोक अधिकार दूसरे के पुस्तक दूसरे के अधिकार में है किंतु मेरी इच्छा होती है कि मेरी हो जाए इसको कहते हैं लोक काम लो लोक मोह। एक विवेक का अभाव अवस्था हो जाती है मोह। अज्ञान जब प्राचुर्य मात्रा में बढ़ता है तो उस काल में हमारे मन में कर्तव्या कर्तव्य का ख्याल रह जाता वो मोहक अज्ञान बढ़ा हुआ है जिसको वहां मोह शब्द से बोलते हैं माने क्या करना क्या नहीं करना वो सवाज से बाहर लग जाता है हम कुछ को कहते मोह दाम प्रो मोह मद एक घमंड आता है कुछ मेरे पास है तो मेरे बराबर कोई नहीं है ऐसा घमंड आता है चाहे मेरे पास रूप हो चाहे मेरे पास धन अधिक हो या बल अधिक हो चाहे कुछ भी हो माने मद आने के लिए कई निमित्त हैं क्या सब के सब काले पलूटे हो मैं गोरा हूं तो मेरे को बड़ा लगेगा ग्रहण हाँ, मैं कुछ हूं ऐसा मर बोल बोलते भ्रमंडा आने के लिए एक निमित्त में अनेक निमित्त हैं है। रूप से कला से कलाओं में जो मैं जानता हूं वही नहीं जानता इस स्थिति में हूं भ्रमंडा आ जाएगा जो मध है और एक मत मात्सर्य भाव सुगली करने का विचार है बना बना के बोलने की जो आदत है अरे आपको तो ऐसा बोला उसने आप तो ऐसा कर दिया इधर ऐसा बोल दिया और उधर कुछ बोल दिए आग लगा दी तो इसको माद्सर्य बोलते हैं, माने मच्छर का स्वभाव जैसे मच्छर का स्वभाव होता है दूसरे को खून उसने कहा वैसे स्वभाव को मात्सर्य बोलते है तो ये छह शत्रु है हमारे पास समय समय पर अपना प्रभाव दिखाते हैं हम भुक्त तो भोगी है पता है तो इनके शांत करने के लिए हमारे पास ये साधन चाहिए कौन ये तितिक्षा त्रद्धा समाधान ये साधन होना चाहिए तो ये यह सड़कों के शिकार नहीं हो पाएगा समाधि सत्संपत्ति संपत्ति ये संपत्ति है अभी जिसका वर्णन हो रहा था दुर्गुण है माना चाहिए जीवन में दुर्गुण को दबाने के लिए सद्गुण चाहिए तो ये समाधि सर्व संपत्ति और मुमुखा प्यार की इच्छा विचार से संसार पूरे के त्याग बाकी धरती छोड़ के कहीं जा नहीं पाएंगे रहना यहीं पड़ेगा भीतर से त्याग वृत्ति होनी चाहिए बाहर तो व्यवहार तो जब तक शरीर है खाना भी पड़ेगा पीना भी पड़ेगा रहना भी पड़ेगा सब कुछ करना ही होगा भीतर से असंगता वृद्धि को त्याग करनी चाहिए त्याग बने आप इस घर को त्याग कर जाएंगे दूसरे घर में रहना ही पड़ेगा धरती को त्याग के कहा जाओगे जब तक जीवन है रहना तो यही है जितने भी महापुरुष हुए हैं इसी धरती में रहे हैं उन्होंने जो भी विक्षेप आया उस विक्षेप को विक्षेप नहीं माना और हम छोटे छोटे विक्षेपे तिल गिला जाते हैं जिससे हमारा जीवन पूरे बिगड़ जाता है तो जिन्होंने विक्षेप को विक्षेप नमान करके सहन कर रहे वो महापुरुष हो गए जैसे हमारे जीवन में आ रहा है उनके भी तो आया ही होगा आया और धरती छोड़ करके बाहर वो भी जा नहीं सके जब तक सरिता नहीं जैसे धरती में रहना रहे ऐसा ही है भीतर तो से एक असंगता आने का नाम त्याग मुमुक् चार चीज जिस साधक के पास होगा और वो साधक कहाँ जाएगा प्रश्न होगा वो कोई स्वर्ग नहीं चाहता है स्वर्ग के अनुष्ठान के लिए कोई कर्तव्य करना नहीं, नहीं उसको ब्रह्मलोक नहीं चाहिए उपासना के लिए उसको काम नहीं है तो क्योंकि हल नहीं चाहता ना स्वर्ग चाह रहा है विरक्ति है स्वर्ग से भी वैराग्य है ब्रह्मलोक से भी वैराग्य है तो उनके साधन तो अपनाएगा नहीं जीवन में तो क्या कहां जाएगा वो एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाएगा आत्मा के बारे में प्रश्न करेगा तो गुरु पर शक्ति के यहां साधन बदला गुरु के पास कैसा जाना चाहिए और प्रश्न करना हो तो गुरु के सामने कैसा प्रश्न करना चाहिए महात्मा के पास जाने पर क्या प्रश्न होना चाहिए मेरे पुत्र दो धन दो अनुर सब पूरी बातें हैं महात्मा के पास जाकर के पुत्र बनना बेचारा पुत्र आदि होता तो जो यहाँ पड़ा रहता हो उसी के पास नहीं है उसी को मांगते हैं महात्मा माँग के पास कुछ भी नहीं ना पुत्र है ना धाना है कुछ भी नहीं बेचारा पड़ा है तुम्हारे भी कुछ ही के घर में मांग के खा रहा है और आगे बोलता है कि तुम्हारा पुत्र तो हम दो ऐसी मांग नहीं होती है महात्मा के पास जाके मांगना हो तो क्या मांगे ये सिखाते हैं आपको आपको ऐसे जीवन अपनाना चाहिए कि महापुरुष के पास जाना किस ढंग से जाना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी हो तो कैसी प्रार्थना करनी चाहिए किस विषय की प्रार्थना होनी चाहिए जो वस्तु जिस मार्ग में वो गए हों तब मार्ग संबंधी प्रश्न करें तो वो हल कर देंगे विचारे ठीक है अब उनके पास न दाना है ना पुत्र आए वो मांग करके वो दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे तो जिस मार्ग में जो व्यक्ति होगा जिसके पास जो होगा वो मांगना चाहिए तो गुरु उपशक्ति और प्रश्न के प्रकार है गुरु के पास जाना उपशक्ति माने गुरु के समीप पहुंचना और प्रश्न कैसा होना चाहिए अपने बारे में प्रश्न करना हो तो कैसा होना चाहिए वो बतलाना चाहते हैं उक्त साधन सपशी गुरु प्राज यस्मद विमोक्षण उतन सुरात्म शीदे गुरुं प्राजम यस्माद विमोक्षण उक्त साधन संपन्ना अधिकारी पूर्व में कहे हुए जो साधन चार साधन बतलाया हुआ है जो विवेक वैराग्य समाधि सर संपत्ति मुमुक्ष मुमुक्षा ये चार साधन जिसके पास होगा इसी को कहा उक्त साधन संपन्न जो कहा हुआ साधन पूर्व में कहे गए साधनों से सम्पन्न है जुड़ी माने चारों साधन जिसके पास है विवेक भी है वैराग्य भी है समाधि सत्संपत्ति है और मुमुखा भी है जिसके पास ऐसे अधिकारी तत्व जिज्ञासु अधिकारी कैसे आत्मना तत्व जिज्ञासु मैं कौन हूं क्या हूं ऐसे अपने बारे में जो जिज्ञासु है ना उसको आत्मजिज्ञासु बोलते हैं आत्मतत्व के जिज्ञासु अपने बारे में जरा सोचना यह है तत्व जिज्ञासु आत्मना तत्व जिज्ञास आत्मा के स्वरूप आत्मा माने स्वयं आत्मा सवाल करता स्वयं स्वयं का जो स्वरूप होता है क्या है यही जो साढ़े तीन हाथ वाला पुतला यही शरीर है अथवा तो इससे भिन्न है पहले मैं कहा था कौन था आगे कहाँ जाना क्या होना अभी यही हूँगी इससे अलग हूँ इसको कहते हैं तत्व जिज्ञास आत्म तत्व तो के अन्वेषण चाहने वाला व्यक्ति जो अन्वेषण करता आत्मना तत्व जिज्ञास उक्त साधन संपन्न। एक तो समाधि ये जो चार साधनों से युक्त है विवेक वैराग्य समाधि से और मुमुक्षा, चार साधनों से संपन्न हो और अपने विषय में जिज्ञासा हो अन्य विषय में जिज्ञासा तो चलती रहती है स्वर्ग क्या है नरक क्या है उसकी जिज्ञासा होती है और सब प्रश्नों का हल भी होता उत्तर बिंदु चल रहा हो किन्तु स्व संबंधी प्रश्न अपने मन में जगा नहीं तो आत्म जो तत्व आत्मना जिज्ञासु कहा तत्व जिज्ञासु आत्मना आत्म तत्व का जो जिज्ञासु है अपना स्वरूप के बारे में जिज्ञासु व्यक्ति ऐसा अधिकारी कहा जाए तो बताए प्राजम गुरुम उपशीदेत ऐसा के विद्वान गुरु होंगे प्राज्ञ सवे का तो विद्वान ऐसे गुरु के पास जावे उपशीदेत विद्रीलिंग का प्रयोग कर दिया उनके पास पहुंचे उपशी दे गुरु है विद्वान गुरु होना चाहिए गुरु विद्वान होने चाहिए क्यों हमारे प्रश्नों का उत्तर दे करके हमें उस मार्ग में चला सके ऐसा होना चाहिए प्राज्ञन गुरु उपशीदेत प्राज्ञ गुरु मैंने विद्वान गुरु के तो पास जाओ क्या स्मार बंद विमोक्ष जिस गुरु के से हमें हमारा बंद का बंद से मुक्ति मिलेगी वो उपदेश देंगे हाँ ऐसे विद्वान के पास जावे जिनके उपदेश से हम बंद से मुक्त हो पाए बंद ये शरीर से लेकर के सब बंद है जिनसे मुक्त हो जाए भावी, भावी शरीर ना हो शरीर होने पर तो कष्ट अभी जैसे कष्ट झेल रहे हैं आगे कष्ट आपके बाहर तो कष्ट झेलना ही पड़ेगा चाहे रो करके झोल चाहे हंस के जो के जब ओखली में सिर दिया तो मुसलमो सिर क्यों डरे जब शरीर ले चुके हैं तो कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा आपकी बार जो साधन बतलाया जाता है भावी रोग के लिए भविष्य के अब की बात तो गलती हो गई हो गई जो हो गया आगे ऐसी गलती न हो इसके लिए साधन है जितने भी पथ्य बताया जाता है भावी विकृति के लिए ये तो जो हो चुका है इसको रोक नहीं सकता कोई यहां तो झेलना ही पड़ेगा स्थिति है तो इसमार बंधन विमोक्षण का जिस गुरु जी से बंधन का बंधन से मुक्त होना होगा मैंने बंधन शरीर आदि में आत्मभाव होना बंधन है इस बंधन से मुक्त होगा जिसके उपदेश से ऐसे गुरु के पास क्या गुरुजी कैसा होना चाहिए अधिकारी का तो निरूपण हो गया ये तो माने शिष्य का निरूपण हुआ ऐसा व्यक्ति गुरु के पास जाए सा, ये चार साधनों से युक्त है और आत्मा के बारे में जिज्ञासा है उसकी कोई स्वर्ग आदि की जिज्ञासा नहीं है जिसको स्वर्ग आदि की जिज्ञासा हो तो गुरु, ऐसे गुरु के पास न जाए ऐसा आत्म विषयणी जिज्ञासा जगी हो तो ऐसे विशेष गुरु के पास जाए जिससे संसार से मोक्ष होगा ऐसा शिष्य को लिप है गुरु कैसा होना चाहिए गुरु के लिए बोलते हैं स्रोत्रियो वृजिनो काम हतो योग ब्रह्म विम ब्रह्म परत शांतो निरींधन इवा नल तया सिंधुर्बंधुरामता शाम गुरु भक्त प्रभ भक्त्या सेवी प्रसन्न तमन प्राप्त पृछ्य श्रोत्रियो श्रोत्रिज काम ह्रह्म विम शांतो ब्रह्मण्युपरत शांो निरंदन वहतुकया सिंधुर्बंधु नमता महाराज्य गुरु भक्त प्रभ प्रश्रय स प्रसन्नमत अनुप्राप्य प्रदातव्यत्म गुरु कैसा होना चाहिए और गुरु जी के पास कैसा जाना चाहिए दो बातों की चर्चा है श्रोत्रिय होना चाहिए गुरु देखो हमें अज्ञानी हमें चाहिए उपदेश तो उपदेश देने के लिए जो वेद पढ़ा हुआ वो शास्त्र पढ़ा हुआ वेद पढ़ा हुआ उसको श्रोत हो क्योंकि वेद के मार्ग से उपदेश मिलने पर होगा हम उपदेश सुना होगा गुरु ऐसा होना चाहिए स्रोत होना चाहिए माने वेद पढ़ा हुआ हो वेद का अर्थ जानता हो वेद का अर्थ बताता हो तो क्यों तत्वशी आदि महाभारत के अर्थ बतना होगा वो तो वेद में है इसलिए स्रोत्रीय गुरु का विशेषण स्रोत्री यह शास्त्र पड़ा हो देखो संत दो प्रकार के संत होते हैं एक शास्त्र पड़ा हुआ है ठीक है और एक होते हैं केवल अपने साधना में लगे किसी से सुन लिया है सुनने के बाद अपने साधना में लग गए पढ़े लिखे नहीं हैं ऐसे भी संत होंगे आपके समाज में किन्तु जो अपना ही वो व्यक्ति अपना ही कल्याण कर पाएगा किसी से सुना सुनने के बाद में अपने साधना में लग गया शास्त्र नहीं पढ़ा है ऐसे भी होंगे तो वो व्यक्ति दूसरे को उपदेश नहीं दे पाएगा कठित नहीं उपदेश देने के लिए कुछ कला चाहिए ना उपदेश नहीं दे पाएगा तो वो इसलिए गुरु वो गुरु को चुने एक स्रोतिय हो माने वेद पढ़ा हुआ, शास्त्र पढ़ा हुआ हो तो हमारे कुछ समस्या का हल कर सके जो वो जो शास्त्र पढ़ा होगा वही तो हल कर देगा इसलिए गुरु श्रोतिय होना चाहिए माने वेद पढ़ा हुआ होना चाहिए एक दूसरा क्या है कहते हैं अब्रिजना माने निष्पाप होना चाहिए स्वयं वो पाप होगा पाप कर्म करने वाला होगा तो हमारे भी देखा देखी उधर ही चले जाएंगे निष्पाप बने पाप अब्रिजिना अब माने निष्पाप गुरु का विशेषण निष्पाप हो तीसरा विशेषण देते अटामहत विषयों के इच्छा से जिसका मन हनन नहीं हुआ है मान एक उपदेश तो दे सकता है किंतु उसका मन विषयों के तरफ है विषयाशक्ति के घेरे में पड़ा हो वो तो गुरु भी हमारे काम नहीं होगा जैसे रावण था ना विद्वान का उपदेश दे सकता है किंतु विषयों में निष्ठा थी उसकी तो कामहत था कैसे हो और संसार से विरक्त तो और ब्रह्म में निष्ठा रखने वाले ब्रह्म में निष्ठा रखने वाले को ब्रह्मनिष्ठ बोलते हैं वो यहाँ अकामहत शब्द से दे रहे हैं ब्रह्मनिष्ठ बोले रहे रावण श्रोत्रिय तो था किंतु ब्रह्मनिष्ठ नहीं था केवल ब्रह्मनिष्ठ हो ऐसे भी हो सकते हैं किन्तु श्रोत्रिय न हो शास्त्र पड़े न हो हमारे काम के नहीं रहेंगे अपना काम तो कर जाएंगे किसी से सुन करके अपने कल्याण कर रहे ब्रह्मनिष्ठ तो होगी उनकी ब्रह्मनिष्ठा आ जाती है किंतु हमें तो उपदेश लेना है ना कुछ उपदेश करके योग्य होना चाहिए तो दो विशेषण होना जरूरी है श्रोतिय होना चाहिए ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए इसी को कहा यहाँ स्रोत्रियो अग्रिजिन हो अकाहत मान स्रोत्रिय हो शास्त्र पड़ा हुआ हो और अग्रिज ने कहा था निष्पाप हो पाप रहित हो परमात्मा हो और अका विषयों की इच्छा से चित्त जिसका बसीभूत न हो काम इच्छा तत्त्व विषयों की इच्छा से बसीभूत न हो विषयाशक्त न हो यो ब्रह्मविद्तमा ऐसा जो ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ गुरु होगा ब्रह्मवेत्ता तो और भी होंगे सभी ब्रह्मवेत्ताओं में जो विशेष ब्रह्मवेत्ता हो तो ब्रह्मविदमा तमक प्रत्यय लगा करके बोला ऐसे गुरु होंगे ब्रह्मणी उपरत देखो आपके लगाव किधर है मन किधर होता है लगाव अपने लगाव होता है ब्रह्म के तरफ उपराम है जिसके ब्रह्म में जाकर के उपराम ले लिया जिसने ब्रह्मनिष्ठ हो विषय के तरफ लगाव नहीं है जिसका ब्रह्मी उपरत ब्रह्म कुछ सच्चिदानंद का आत्मा के तरफ जिसका लगाव है ऐसे गुरु होना चाहिए शांत हो माने जिसका मन में कोई उथल पुथल नहीं विषयों की इच्छा न हो तो शांत हो जाएगा कैसा है शांत कैसा होना चाहिए कहते निर इंधन जैसे ईंधन के अभाव काल में अग्नि की जो स्थिति होती है जब तक ईंधन देते हैं तो उसके ज्वाला लपलपाती हुई ज्वाला निकलती है अग्नि की ईंधन देते देते जब ईंधन समाप्त होने बार में जो कोयला बचता है उस काल में उसने छटपटाहट आई नहीं वैसे हो गुरु ऐसे हो निर इंधन अमल ऐसा ईंधन रहित जो अनल बने अग्नि होती है अग्नि की जो स्थिति होती है ऐसे माने बिल्कुल शांत है ऐसा गुरु हो ऐसे गुरु के पास और भी गुरु का विशेषण देते हैं गुरु का विशेषण और क्या है अह तुक दया सिंधुर बंधुर आ नमताम शताम ऐसा गुरु जी ऐसे हो एक बोलते हैं कि दया के सिंधु माने दया के सागर एक देक व्यक्ति कुछ हावी प्रयोजन को देखते हुए इसको खूब दे देगा बाद में मेरी सेवा करेगा कुछ करेगा दया का सिंधु तो बन गया किन्तु हेतुपूर्वक तो हो गया प्रतिकार का भाव है इसको कुछ दूंगा तो बाद में मुझे कुछ देगा प्रतिकार के भाव से सिंधु बनता है किंतु ये कहते हैं अहेतु का दया बिना कारण दया के कोई प्रयोजन नहीं सामने वाले से कोई प्रयोजन फिर भी उसके ऊपर दया करने वाले ऐसा होना चाहिए प्रतिकार के भाव से जो दया करने वाले तो बहुत मिलते हैं माता पिता होते हैं पुत्र के लिए सब संपत्ति दे देते हैं दया कर दी उसके ऊपर किंतु उसके यह है कि प्रति उपकार के भाव है हम वृद्धा होंगे तो सेवा करेगा ऐसा नहीं गुरुजी जी कैसे होना चाहिए माता पिता जैसे नहीं अह तुक दया सिंधु बिना कारण के ही दया के सागर होना चाहिए माने सामने वालों से कोई प्रयोजन सिद्ध होने का नहीं है वहां भी दया हो वो तो अहितु का दया सिंह बिना कारण के दया के सागर हो ऐसे जो गुरु एक विशेषण गुरु का विशेषण लगाया जा रहा है और बंधुर आ नमताम शताम ये अंतिम विशेषण है आ नमताम शताम बंधु आ नमताम मान जो सर्वागत व्यक्ति हैं उनके बंधु हों जो सज्जन है आ नमताम मैंने आवपूर्वक नम धातु से सत्र करके आनंद बना दिया मैंने शरणागत यह अर्थ आता है जो सज्जन शरणागत लोग हैं उनके जो बंधु हों पर गुरु उनको बंधु हों ऐसे गुरु के पास जा, जावे ही कहते हैं गुरु ऐसा हाँ। तो बोलते है ना पानी पीना छान के गुरु बनाना जान के ऐसे मैं व्यपाल में धोखा में हो जाए ऐसे गुरु के पास जाए करते तंग आगे अब गुरु ऐसे गुरु के विशेषण पूरे हो गए ऐसे गुरु के पास जावे कहते हैं तम आराध्य गुरुम भक्त्या प्रभु प्रश्रय सेवनयी तम गुरुम उस गुरु को के विशेषण से उक्त जो गुरु हैं उन गुरु के पास प्रभुय प्रश्रय सेवनयी भक्तिया भक्ति से भक्ति माने एक विश्वास का नाम भक्ति होता है उनके प्रति एक विश्वास ये जो उपदेश थे मेरे लिए सही उपदेश देगा ऐसा विश्वास किसी के पास आएगा तो उसके कहा मानेगा सामने वाला व्यक्ति के प्रति विश्वास न हो तो उसके शब्दों में भी विश्वास करेगा तो उस व्यक्ति के प्रति पहले विश्वास होना चाहिए गुरु के प्रति ये जो भी बोलेंगे बिल्कुल सत्य बोलेंगे ऐसे भाव मन में आ जाए तो उसकी बातों का अपमान होगा पहले ये तो उत्पड़ांग ऐसी बुद्धि आ गई तो कुछ भी बोलेगा आप में विश्वास आएगा नहीं तो वो उसके शब्दों में विश्वास करके आगे हमें चलना है पहले व्यक्ति के विश्वास सही व्यक्ति है ऐसा विश्वास ने कहा तम आराध्य गुरु उस गुरु के आराधना करके सेवा करके एकाएक जाकर के नहीं नाराज बताओ ऐसा नहीं होता भक्तिया प्रभु प्रस्प्रय सेवन करे गुरु के पास जाकर के उद्दंडता नहीं प्रभुफा माने होता है नम्रता प्रभु झुक करके नम्रता से जाए इन गुरु के पास और प्रस्प्रया माने विशेष रूप से नम्र होना और सेवन माने सेवा करना उनकी पहले सेवा करें सेवा माने उनके अनुकूल सेवा किस देश में वो है किस काल में है उस देश काल के परिस्थिति के आधार पर सेवा करना देखो घर में पिता की सेवा दो प्रकार की सेवा होती है पहले वृद्धावस्था में आप उनके खटिया में सुलाते हैं हमू करते हैं ये करते हैं सेवा करते हैं कोई पिताजी जब देह त्याग करते हैं तो क्या है करते हैं तो आग लगा देते वो भी एक सेवा है पहले की सेवा जब तक जीवित थे खटिया में उनको सेवा किया अब चले गए आग लगाना उस काल में ये नहीं कि वहां तेल मालिश करते रहो सीता के पास ले जाकर के क्या हाँ। पिताजी हैं कैसे जला है उसको ऐसे पड़े रहने तो ऐसा नहीं होता देश काल के आधार पर सेवा अब कैसे हैं रोगी हैं सही हैं क्या है, उनको कौन सी खुराक ठीक है कैसा है रहन सहन क्या चाहिए उस ढंग से समझ करके सेवा करना प्रभ प्रश्रय सेवन ही तम गुरुम आराध्य भक्त आराध्य विश्वास पूर्वक ये जो उपदेश देंगे जरूर सही उपदेश देंगे ऐसा विश्वास पूर्वक उनके पहले सेवा करके आराधना करना है सेवा करना उनके जैसी परिस्थिति हो उसके आधार पर सेवा करना जान करके सेवा करके जब सेवा आप करते रहोगे तो एक दिन वह प्रसन्न हो जाएंगे प्रसन्नम तम पहले एकाक प्रश्न करना जिस दिन समझना कि गुरु जी अब प्रसन्न है ऐसा समझा हम गुरुम प्रसन्न प्राप्त अनुप्राप्त सेवा करते करते एक दिन वो प्रसन्न होंगे आपके सेवा के उसमें तब उनको प्राप्त करके आत्मना क्या ज्ञातन पूछे अपना जो प्रश्न प्रश्न है उसको पूछे तब पहले उन महापुरुषों के पास जाकर सेवा करे उनकी सेवा करने के बाद जब वो प्रसन्न हो जाए पता लग जाता है तब आत्मन ज्ञातव्यं पृछेद आत्मा ने मैंने स्वयं का जो ज्ञातव्य माने प्रश्न होता है आपका जान्य है उसके विषय में पूछे जिस उद्देश्य को लेकर के आप गए हों तब पूछे ये कहा ये नहीं की एक पूछे ऐसा नहीं तो गुरु के पास पूछे अब पूछने का ढंग क्या होगा ये भी यहाँ शंकराचार्य जी बता देते हैं आपको यदि नहीं आता हो किसी महात्माओं के पास जाए तो क्या प्रश्न करना चाहिए महाराज पुत्र दे दो धन दे दो ऐसा नहीं है उनके पास है इन्हें क्या देंगे? जो हो वो देगा पुत्र मांगने जाओ तो जिसके बाद 10-20 पुत्र उसे मांग लो नहीं नियम तो यही है और बाबा जी के पास पुत्र मांगने आते हैं और धन मांगने आते हैं क्या मांगना चाहिए बाबा जी के पास ये शंकराचार्य जी लिखते हैं महात्माओं के पास जाकर के मांगने के क्या पदार्थ है तो क्या नमस्ते नमस्ते स्वामीनमत लोकबंधो सिंधु पति भलात्मीयृष्टिया सुधाद नमस्ते नतलोकबंधो सिंधोपतिलाधराार्मीयपटाक्षदृष्टिया सुधाद नमस्ते हे स्वामी ते नम बैलते हे स्वामिन आपको नमस्कार है ते नमा तुभ्यम नम आपके लिए नमस्कार है गुरु के पास जाकर के जब गुरु जी प्रसन्न हो तो उस काल में ऐसा शब्द बोले हे स्वामिन ते नमा मने तुभ्यम नमा आपके लिए नमस्कार हो नतलोक बंधो कहते हैं जो घिरे हुए लोग होते है ना उनके बंधु हैं आप उनके बंधु हैं संसार सागर में जो डूबे हुए लोग हैं उनके आप बंधु हैं एक मतलोक बंधो हे स्वामिन हे नमस्ते न तो लोकवंध सरलागत वक्त लात है ऐसे आपने कारुण्य सिंधु करुणा के सागर आप, आपने इतनी दया है इतना दया, इतनी दया है ऐसी बहुत दयालु है आप सागर हैं कारुण्य सिंधु के संबोधन है कि हे स्वामिन हे नोकवंधो हे कारुण्य सिंधो के नम आपके लिए नमस्कार है तो आगे बोलता है पथितम भवाप मैं गिरा हुआ हूँ अहम पथितम मैं गिरा हुआ हूँ कहा भवाप संसार रूपी सागर में गिरा हूँ भव रूपी जो अवधि अवधि माने सागर संसार रूपी सागर में गिरना माने देहा भाव है मेरे में मनुष्य भाव है पुरुष भाव स्त्री भाव यही संसार सागर है इसमें मैं डूबा हुआ हूँ संसार रूपी सागर यही होता है बिना पानी का सागर होता ही ये जो देह में अहमता और अन्य में जो ममता जो आनी यही सागर है ये मैं हूं और ये मेरे हैं ये बुद्धि होना ये सागर संसार सागर ही होता है तो पतितम भाव मैं संसार रूपी सागर में डूबा हुआ हूं भगवान ऐसे डूबा हुआ मुझको माम माने मुझको संसार सागर में डूबा हुआ जो मैंने उसको आप उद्धर आप उद्धार कीजिए ऐसा प्रश्न करना चाहिए मैं संसार सागर में डूबा हुआ हूं मेरे यहां से उद्धार कीजिए तो आप उद्धार कीजिए माने कैसे कीजिए तो आत्मीय कटाक्ष दृष्टिया हरिज्वातिकारुण्य सुधारी दृष्टिया आप अपनी दृष्टि से मेरा उद्धार कर दीजिए आपकी दृष्टि मेरी शक्ति है मेरे उद्धार कर सकते हैं आत्मीय कटाक्ष दृष्टिया मैंने अपनी जो कटाक्ष दृष्टि आपकी है आत्मीय माना आपकी जो दृष्टि कैसी दृष्टि है रिजवा की सरल दृष्टि रिजु दृष्टि देवते कुटिल तो दृष्टि होती है आ, को कोजव्या बना दिया ऋजव्य अति कारुण्य रिजव्य माने सरल और अति करुणाशयुक्त दृष्टि माने महात्माओं के दृष्टि ऐसी हो जाती है दूसरे के दुख को देख करके रह नहीं पाते संत हृदय नवनीत समाध बोलते हैं ना बहुत कोमल दृष्टि होती है दूसरे के दुख देख करके प्रोत्साहन नहीं होता माने उसके सहयोग करने लग जाते हैं कोई भी तो आप ऐसे हैं तो आपकी जो रिजवादी अति कारुण्य दृष्टि है वो कैसे सुधा दृष्टिया जो सुधा वर्षा वाली अमृत वर्षा वाली दृष्टि है आपकी दृष्टि में अमृत विस्तृत होते हैं ऐसी दृष्टि के द्वारा नाम उद्धार मेरी उद्वार कीजिए मेरा उद्धार कर दीजिए मैं संसार सागर में पड़ा हुआ ऐसा प्रश्न कर गुरुजी के पास एक आगे और भी बोलता है दुर्वार दुर्वार दुर्वार संसार संसार नजाने ृत्यु मदहम न जाने दूरदृष्ट शीत प्रपन्न परितायी मृत्यु शरण मनम यदम न जाने आत्मा विपास जाकर के ऐसा प्रश्न करना चाहिए हे भगवान दुर्वार संसार दवाग्तत्व जो संसार ऐसा है संसार रूपी जो दावानल दावा जंगल के आपको दावा बोलते हैं बहुत शक्ति होती है उसमें दुर्वार मेरे से हटने योग्य नहीं है मैं हटा नहीं सकता हूँ ऐसा जो मेरे से निवारणीय नहीं है कुछ तो रोग तो ऐसे होते हैं ना अपने से निवारणीय होते हैं कुछ रोग निवारण के योग्य नहीं होते हैं दुर्वार हो जाते हैं ऐसे जो मैं संसार रूपी जो तो दावा नल है जो अग्नि है उससे मैं खपा हुआ हूँ संसार जो अग्नि जो के जो सुख दुख के चक्कर में विषयों के संबंधित सुख दुख के चक्कर यही अग्नि है उससे मैं जो तपा हुआ हूं और दूर यमान दूरदृष्टात है दुर्भाग्य रूपी जो वायु दुर्भाग्य रूपी वायु क्या है कम से कम मानव शरीर पा, पाने पर तो आत्मानात्मा विवेचन की तरफ जाना चाहिए था विषय भोग अन्य शरीर में भी मिला है जहां भी गए इन पंच विषयों का भोग करते हुए हमने अनादिकाल से समय बाटा हुआ है किन्तु दुर्दृष्ट बात है अब की बार भी ऐसे दुर्भाग्य मेरा ऐसा है आ, जो उस वायु के द्वारा माने दुर्भाग्य रूपी जो तो प्रबल वायु है उस वायु के द्वारा दो धू या मानव बार बार कपाया गया हूँ अभी भी ये मई और मेरी बुद्धि छूट नहीं रही है कोई तो शरीर में मई बुद्धि और बाहर मेरा बुद्धि मेरी ऐसी बुद्धि यही दूरदृष्ट दु, दु, बात संसार छूटने रहा है उससे मैं बार बार कपाया जा रहा हूँ दो दू जवान जम लुक करके सांस कर दिया बार बार धुया कम पने धातु का पेड़ है मैं बार बार कपाया जा रहा हूं ऐसे में मेरे को आप रक्षा कीजिए बोलूंगा भीतम प्रपन्नम परिपाही मृत्यु हो मृत्यु हो भीतम प्रपन्नम परिपाही मृत्यु पंचमी मृत्यु से मैं जो डरा हुआ हूँ मृत्यु से मैं डरा ऐसा औसत दीजिए आगे मरना न मृत्यु हो प्रतम मृत्यु से डरा हुआ मैं आपके शरण में हूँ परिपाही परितापाही परिपाही परिता हर तरह से मेरी रक्षा कीजिए आप ऐसा बोलो चाहिए महात्मा पास शरण्यम अन्यम यदहम हम न जाने आप कहेंगे कि उनके पास चले जाओ उनके पास चले जाओ नहीं अन्यम शरण्यम अहम न जाने दूसरा कोई शरण देने वाला नहीं समझता ना आप ही है मेरे लिए शरणम शर... दादाजी शरण्यम जो शरण देने वाला व्यक्ति को शरण्य बोलते हैं अन्य कोई शरण देने वाला व्यक्ति मेरे दृष्टि में नहीं है आप ही हैं अन्य मैं नहीं जानता था अन्यम शरण्यम यद अहम न जाने जो कि मैं अन्य शरण देने वाला व्यक्ति जानता ही नहीं तो आप ही मुझे शरण दीजिए कि संसार रूपी मृत्यु से मेरे को बचाइये रक्षा कीजिए ऐसा प्रश्न करना चाहिए महात्मा के आगे और कोई शिष्य बोल रहा है। शीर्षक जो है वो बोलता और भी बोलता है सतलोकय जनायन शान्ता चरत स्वयं भारणव जना शाता भार लोग जो होते हैं ना शिष्य बोल रहा है सत कैसे होते, है। होते हैं महांता, महांता होते हैं महा यही महानता शब्द को बिगड़ करके महानता हो गया महानता होते महान है अंतकरण जिनका उनको महान्त बोलते हैं जिसके अंतकरण विशाल हो वो महानता ऐसा महान अंता माने अंतकरणम यश स महानता है ऐसा जिसके अंतकरण विशाल हो क्षूत्र भाव में हो उसको महान्त बोलते हैं तो महानता होना चाहिए मठाधीशों को उस भाव में होना चाहिए किंतु तो हाई ने कहा था कि इसके अनुपालन कर रहे हैं मठाधीश लोग वो अलग बात है जिसको अगर महंतक लिखते हो तो ऐसा होना चाहिए हो सकता है करते हों अनुपालन उनका वो अलग विषय है हाँ। इस शब्द का अनुपालन करना अनिवार्य होगा उनको शांता शांत होते है मन उनका शांत होता है किसी विषय की इच्छा नहीं होती है ये संतो का स्वभाव होता है शांत और महान महानता अंतकरण महान होगा बनता है वसुधै व कुटुम्बकम वाली बात होगी महान अंतकरण होता है माने उनके क्या होता है दो ही भाव में होते हैं वो या तो सर्वम फलू इधम ब्रह्म क्षुद्रभाव नहीं ये मेरा ये तेरा ऐसा फलूदम ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म है यही भाव होगा अथवा नेहनारास्थ किंचन अगर बाध करेंगे तो सबका बाध करेंगे और रखेंगे तो सबको रखेंगे दो ही बुद्धि उनकी होती है बात ये कि अल्पबुद्धि वालों का ये मेरा ये तेरा ऐसा होता ही उनको तो दो ही बुद्धि है महात्माओं मा, की बुद्धि क्या है या सब कुछ ब्रह्म है या कुछ भी ये सब कुछ भी ब्रह्म में कुछ भी नहीं या भाई चचेरा ऐसा बचाना प्यारना बनता नहीं है महान तो महान अंतक्रमण वाले को महान कहते हैं का विशेषण गुरु का विशेषण शांता दसमंदीमठ में पहले थे तो उन्होंने आए कि साधुओं को तो वसुदेव करना चाहिए होकर बड़े बोले तो नाम बताए फिर बोले वो तो ठन की बात थकी होता है ऐसा कोई हो नहीं ये उस दृष्टि में हम जाए ना कुछ व्यापकता में तो जाएंगे कुछ व्यापकता तो आएगी समस्ती भाव में जाना होगा हम कितने बेस्टि में उलझन में पड़े हैं इसी में नहीं बना करके बैठे कम तो से कम व्यापकता में जाए चलो शांता महान तो जो होते है ना गुरु जन कैसे होते हैं महान अंतकरण वाले होते हैं शांता निप ऐसे संत लोग निवास करते हैं इस धरती पर शांत हैं, महानता हैं, ऐसे निवास करते हैं उनका जो निवास करना होता है वो भी कैसे है बसंत ऋतु के समान होता है संत जहाँ रहते हैं वो बसंत ऋतु के समान होते हैं बसंत ऋतु साल में एक बार आता है क्योंकि पूरे जंगल में फूलों से लाद देता है सबको तो प्रिय लगता है उसके गंध से पुष्पों के गंधों से और पुष्पों के रूपों से सबके मन को खींचता है और एक सौंदर्य प्रदान करता है वैसे संत लोग ऐसे होते हैं बसंत वक्त लो का हित चरण तचरण करते हैं तब भी किसके लिए विचरण करते हैं बसंत ऋतु का समान लोक हित के लिए संतों का विचरण लोक हित के लिए होगा बसंत वक्त बसंत ऋतु के, के समान जैसे बसंत ऋतु आने पर सारा फूल तमाम पेड़ों में फूल आता है सुगंध देते हैं अन्य ऋतु की अपेक्षा बसंत ऋतु में ना है किसी प्रकार संत लोग विचरण करते हैं तो वहां जाएंगे सत्संग देंगे अमुख देंगे अनुभव देंगे लोक उपकार के लिए होता है जैसे बसंत ऋतु लोक उपकार के लिए है वैसे तो संतों का भी ऐसे बसंतवत वत्त लोकहितम चरण कर लोक कल्याण के लिए उनका विचरण होता है संतों का कोई तो स्वार्थ तो बुद्धि नहीं है लोक कल्याण ऐसे करने वाले और शक्ति क्या है उनमें संतों में तो कहते हैं तीर्ण स्वयं भीम भवार्धवम्म भवारणम भवान मान होता है भवरूपी सागर संसार सागर कैसा है बहुत महान जो संसार सागर है दुस्तर है ऐसे सागर को स्वयं तीर्ण अपने आप पार कर चुके हैं जो ऐसे संत लोग होते हैं भीम भवारणम स्वयं तीर्ण भीम माने महान अति दुष्कर जो संसार सागर है वो स्वयं पार किए हुए होते हैं संत लोग और अहेतुना बिना कारण अन अपी तारयंत अन जनान अपनी तारयंत अन्य लोगों को भी तारते हुए संसार सागर बिना कारण ये नहीं कि कोई देगा अमुक कर देगा ऐसा नहीं अहेतुना बिना कारण से हेतु तुम्हारे कारण अहेतुमान बिना कारण बिना कारण से ही अन्य लोगों को भी स्वयं को पार किए हुए अन्य लोगो को पार कराते हुए संसार सागर से पार कराते हुए हाँ बस के निवसंती अथवा चरम पर संसार में घूमते हैं अथवा एक जगह में बैठ जाते हैं अन्य लोगों को पार कराते हुए स्वयं कीरना है वो ऐसा ऐसा संत होते हैं करके शिष्य बोल रहा है और भी बोलता है संतों का तो स्वभाव ही है वो सामने दुखी होगा तो उसके दुख शांत करना संतों का स्वभाव है मैं बहुत दुखी हूँ गुरु जी मेरा दुख शांत करना आपका स्वभाव है आप अवश्य करेंगे ही इस उद्देश्य से फिर बोलता है अय स्वतत् सोद प्रवण महात्म सुभाश स्वयर्क कर्कश प्रभावित क्षि किल अवभातर सुरेशः प्रबल महात्मलांसमतीक्षि अयत यहात्म अय स्वभा महात्मा स्वभाव महात्म अयम स्वभाव जो महात्मा है महात्मा सब था महान है अंतकर्म जिनका वो महात्मा अंतकर्म विशाल हो वो महात्मा उदाहरण तो के वेशभूषा तो लोक परम्परा दलीय है भीतर में अंतकर्म जिसका विशाल होगा वो महात्मा है अगर अंतकर्म क्षूद्र है तो महात्मा नहीं महात्मा नाम अयम स्वभाव महात्माओं का यह स्वभाव होता है क्या स्वभाव है स्वतः व स्वयं ही माने ये बनावटी नहीं स्वतः स्वभाव है हाँ। एक तो होता है बनावटी स्वभाव कभी कभी होना किंतु तो स्वतः स्वभाव क्या स्वभाव यद परमा श्रम अपनोदन प्रबलम जो दूसरे के जो तो दुख है परिश्रम है उसको हटाना के लिए धालु होते महात्मा दूसरे के दुख को दूरी करने का स्वभाव होता।, सुवाव होता है स्वयं स्वाभाविक स्वभाव होता महात्माओं का क्या स्वभाव है देखा यद तो पर श्रम अपनोद अपनो प्रबंध दूसरे के जो श्रम में कष्ट है उस कष्ट का अपनोदन करने में ढालू हो जाता है महात्मा का चित्त ऐसा होता है बीच कष्ट में पड़ा हुआ है कैसे यहाँ से मुक्ति दें ऐसा स्वभाव होता है महात्माओं का तो एक दृष्टांत से बोलता है शिष्य महात्माओं का स्वभाव कैसा होता है चंद्रमा के समान होता है सूर्य के द्वारा पीड़ित जो भूमि होती है सूर्य के ताप से तो पीड़ित तपी हुई भूमि को रात्रि में चंद्रमा अपने अमृत छिड़क करके शांत कर देता है चंद्रमा का ऐसा स्वभाव है जैसे चंद्रमा का स्वभाव है वैसे महात्माओं का स्वभाव है ऐसा बोला सुधांशु रेशा ये सुधांशु सुधांशु माने चंद्रमा जो तो चंद्रमा है ना ये कैसा होता है स्वयं अपने आप क्या काम करता है अर्क तर्क प्रभावित अवतिम अवतिम क्षितिम क्षितिम अवतिम ये जो सुधांशु माना चंद्रमा का ये स्वभाव होता है कि अर्क अर्कश प्रभावित होता है जो सूर्य के जो कठोर प्रभा है कष्ट देने वाले जो प्रभा उस प्रभा के द्वारा तपी हुई जो क्षिति है पृथ्वी उसको अवधि रक्षा करता है कौन रक्षा करता है सुधांशु चंद्रमा रक्षा करता है अपने अमृत चढ़ करके दिन भर धरती तपी हुई होती है तो रात में चंद्रमा अमृत चढ़ उसको शांत कर देता है जैसे चंद्रमा का स्वभाव है धरती के दुख को मिटाने का स्वभाव वैसे महात्माओं का स्वभाव भी ऐसा होता है, है। दूसरे व्यक्ति कोई कठिनाई में पड़ा हुआ है तो उसका उद्धार का स्वभाव होता है तो मैं कठिन में पड़ा हूं मैं संसार दावा मल में से तपा हुआ हूं संसार में गिरा हुआ हूं मेरे उद्धार कीजिए ऐसा शिष्य को ऐसा बोलना चाहिए महात्मा ने कहा आगे और शिष्य क्या बोलता है ब्रह्णंदरसाभूति कलितूत शीत योस्मकृति सुख वाक्यामृत सतृप्त तता पदहन ज्वालां प्रभो अन्यास्ते क्षण क्षण गात्री स्वीकृता आनंदरसानुभूति कलितूत सुशीत शुष्पज्छित स्मृति सुखर्वाक्यामृत से चय संतदापन ज्वालां प्रभो इसमें तृतीय पाद से आरंभ करना पहला तृतीय पाद फिर प्रथम पाद फिर द्वितीय पाद फिर अंतिम में चतुर्थ पाठ अन्वैष होगा दाव दहन ज्वाला संतप्तम एनम मान हे प्रभो हे प्रभो हे स्वामिन जो भवताप दाब दहन ज्वाला भी भवताप भव भा, रूपी जो संसारों के ताप है उसके दाब दहन में जो दाबानल रूपी अग्नि संसार में जो पड़ा हुआ हूँ जो संसारू की दावानल अग्नि के जो ज्वाला के द्वारा संतप्तम माम तबा हुआ संसारों की भवताप है अग्नि है ज्वाला माने ये जो बार बार ये जो सुख दुखों का चक्कर पड़ना ये अग्नि है इस अग्नि से जला हुआ नाम संतप्तम माम है प्रभु ऐसे में जो तपा हुआ हूँ अब मैं संसार नहीं चाहता संसार से मेरा मन उगा हुआ है संसार रूपी जो ताप संसार के ताप रूपी जो अग्नि कष्टक वो अग्नि के ज्वाला से तपा हुआ मुझे आप क्या करें कहते हैं सिंचन कर दीजिए थोड़ा अग्नि किसी के घर में आग लग जाए तो जल की सिंचाई होती है तो मेरे ऊपर थोड़ा सिंचन कर दीजिए आप क्या सिंचन करना ऐसे तपा हुआ मेरे ऊपर ब्रह्मानंद रसानुभूति कलित ही पूत ही सुशीत ही शीत ही त्युष्मित श्रुति भाक्य अमृत ही से वाक्य अमृत के द्वारा वाक्य रूपी अमृत से मेरे सिंचन कर दीजिए या कैसा है वो वाक्यामृत कैसा है तो उसका विशेषण सार ही है वाक्यामृत ही शेच वाक्य रूपी अमृत से मेरा सिंचन कीजिए तो वाक्य अमृत कैसा है ब्रह्मानंद रसानुभूति कलित ही ब्रह्मानंद जो रस है उसके रस के अनुभूति के द्वारा युक्त जो वाक्य अमृत है आपका खाली खोथली वाणी नहीं खोखी नहीं ब्रह्मानंद ब्रह्म जो रस है ब्रह्मी रस के अनुभूति आप में है उस अनुभूति के द्वारा युक्त जो बाणी आपकी माने ब्रह्मानंद का अनुभव आपने लिया हुआ है उस अनुभूति से युक्त जो बाणी ऐसे वाणी के द्वारा मेरे को सिंचन कर लीजिए सिंचाई कर दीजिए क्या और वो बाणी कैसे पूत ही पवित्र वाणी है ये वाक्य मृतई का ही विशेषण ऐसा है पवित्र जो बाणी और कैसे वाणी सुशीत ही अतिशीतल वाणी मधुर वाणी ये होता है ना कर्कश ऐसा नहीं सुशीत और आगे शीत दिया फिर उसका अर्थ निर्मल सुशीतल हो और निर्मल भी हो ऐसे जो बाणी जिस बाणी में कोई कालुष्य नहीं ऐसे वाणी के द्वारा कैसे बाणी कहते हैं वो बाणी कैसे मिले युष्मत बाग कलश हो जीता है आपके मुख जो है ना एक कलश के समान है वहां से जल निकालना है बाकी आपके मुख से निकलना है युष्माप कलश आपके जो बाणी रूपी कलश है कोई पात्र है उससे उज्जितई वहां से निकलने वाली जो बाणी जल वो जल चाहिए रूपी जल चाहिए नहीं। आपके जो बाणी रूपी कलश है पात्र है उससे उज्जितई निकाला गया जो जल है माने बाणी आपके मुख मुख से बाणी निकलनी है ऐसे जो बाणी के द्वारा और वो बाणी कैसे श्रुति सुख है कान को अच्छे लगने वाली बाणी है जो श्रुति बाणी है श्रवण इंद्रिय तान को सुख देने वाली ऐसे वाक्य अमृत ही क्षेत्र ऐसे वाक्य अमृत के द्वारा मेरे को सिंचन कर दीजिए मैं संसार रूपी जो दावा मिल से तपा हुआ हूँ मुझे ऐसे वाणी के द्वारा आप सिंचाई कर दीजिए मेरे ऊपर ये लोग धन्य है चतुर्थपाद में जाकर के बोला ते धन्य ये लोग वो लोग धन्य है कौन भवी क्षण क्षण गे पात्री कृपा स्वीकृता एक क्षण के लिए भी आपके पास आए और जिनको आपने स्वीकार कर दिया ये लोग धन्यवाद के पात्र हैं एक क्षण के लिए भी जो आपके पास शरणागत होकर आए और आपने जिनको स्वीकार कर दिया हमारे कुछ आपने उपदेश जिनको दिया वे लोग धन्य हो गए ऐसा आगे शिष्य और बोलता है तरेयम् तरेयम् संसारदुःखं ुपा किंचित संसार दुख दुख क्षतितुस्वि जा थे थे जाने किंचि कृपया वाभो संसार दुखक्षति जाकर के ऐसा प्रश्न होना चाहिए कथम तरेयम भव सिंधुम एतम एकधुम अहम कथम तरे ये जो भव है संसार सागर है इसको मैं कैसे पार करू कैसे पार कर सकता हूँ ऐसा दृष्टि महापुरुष के पास जाकर के ये प्रश्न करना चाहिए यह पुत्र दो धम दो हमुक दो पहली बात तो महात्मा के पास पुत्र ही नहीं है अगर देवी देंगे ना बाद में फिर महात्मा को गाली देगा वो अभी पुत्र के बिना दुख था बाद में पुत्र होने के बाद वो पुत्र सताएगा ये महात्मा ने मेरे को बढ़ा दे दिया में भी दे रहा देगा, देना भी मुश्किल है अगर पहली बात तो होता ही नहीं महात्मा के पास अगर दे भी दे ना उसे उसको सुख तो मिलना नहीं है जो तो पुत्र वाले कितने सुखी हैं संसार में तो वो फिर काम बिगड़ जाएगा तो फिर वो महात्मा को गाली देगा बाद में अरे महात्मा जी ने मेरे को फंसा दिया बस तो महात्मा उपास को ऐसे कोई धनझन संपत्ति संबंधी प्रश्न नहीं होना चाहिए महात्मा उपास जाके तो यही प्रश्न करे क्यों उस विषय में जानते हैं प्रथम तरेयम भव एतम एतम भव सिंधु अहम प्रथम तरेयम महाराज के संसार रूपी सागर में कैसे पार करू उपदेश में बतमुस्त पाया मेरी गति क्या होगी भविष्य में <coughs> कहा जाना होगा ये बता दीजिए प्रतम अस्थि उपाय संसार सागर पार करने के लिए उपाय क्या है मैं जिसके सहारा हूं जो कि संसार सागर पार कर सकू उसका उपाय क्या है ये बताइए पतमा अस्थि उपाय कौन है उपाय मैंने साधन क्या है इस संसार सागर पार होने का साधन क्या है उपाय का तो साधन ऐसा प्रश्न होना चाहिए जाने न किंचित अहम न जाने किंचित मैं कुछ जानता नहीं मैं कैसे भव सागर पार कर सकूं क्या मैं किसके शरण दूं सहारा किसका लूं उपाय क्या है न जाने किंचित अहम किंचित न जाने मुझे कुछ पता नहीं है महाराज कृपया माम अव अव क्रियापदय कृपा करके आप मेरी रक्षा कीजिए ओ माने संबोधन करके कहा कृपया माम अव आप मेरी रक्षा कीजिए बता दीजिए ऐसा संसार दुख का क्षतिमात्र अनुस्वास संसार दुख को क्षति कर दीजिए उसके क्षति का विस्तार कर दीजिए एलाउट कर दीजिए संसार दुख का अभाव कर दीजिए मेरे ये प्रश्न होना जय महात्मा के पास आते है आप अनु विस्तार कर दीजिए क्या संसार दुःख का अभाव मरात्मा अभाव का विस्तार दुख का विस्तार में दुख तो हाई है मेरे पास का दुख क्या इसका के अभाव का आप अनु उसका विस्तार अनु विस्तार उसके विस्तार कर दीजिए संसार दुख न हो ऐसा उपाय कर दीजिए करेंगे ऐसे प्रश्न महात्माओं के पास शिष्य करता है अब इस प्रकार से आया हुआ जो शिष्य होगा तो उसको महात्मा जी उपदेश उनका भी कर्तव्य होगा वे उपदेश दें और उपदेश देने के प्रकार देते हैं कैसा उपदेश देना है अब आगे उपदेश ये आरंभ होने वाला है पहले तो उसको जो भयभीत होकर के आया ना पहले अभय देना चाहिए उसको तो, मत बाद में उपदेश कोई तो डर करके आया भाई भीत तो उसको तो पहले तो डरो मत ऐसा आश्वासन देना चाहिए उसके बाद में उपदेश तो अब यहां पहले आश्वासन देंगे गुरु भी। उस प्रकार से आया हुआ एक तपा हुआ व्यक्ति है संसार से जिसकी घृणा है ऐसा मुक्सु आया हुआ है तो गुरु को भी उसको अवहेलना नहीं करनी चाहिए उपदेश देना चाहिए माने अधिकारी मिले आपके पास कोई है तो वो चीज उसको देना चाहिए इससे निश्चित इस होता है आपके पास जो भी वस्तु है अधिकारी मिले अधिकारी अलग अलग होते हैं वास्तव में अधिकारी शामिल हो को तो छिपाना नहीं चाहिए गुरू तो को भी यथार्थ बैठक बता देना चाहिए इसके लिए आगे बोलना चाह रहे हैं सुनो तो बोल दिया